आप कृष्ण ने दिए और उसको प्रसाद भी दिए प्रसाद को खाने वाला प्रसाद दिया ये सब इस प्रकार से उसको मिला और कृष्ण भगवान तो मन ने फिर उससे कहा कि जाओ मन मनुष्य मेरे नहीं करे भवन जाओ, जाओ और हम वहाँ जाकर के हमारा स्मारण करते रहो मेरी यानी कार्य करो हाँ वहाँ से हमारा स्मरण करते रहना मन क्रम बचन धर्म सरयू अब इसको धर्म की शिक्षा विशेष खुद अब देखो अपने अपना स्थान जिसको जिसको उपदेश जिस प्रकार का चाहिए वैसा वैसा उपदेश भगवान शाहराज को धर्म की शिक्षा देते हैं और वे लोग जितने भी राजा लोग सुग्रीवादित थे उन सब लोगों को ज्ञान की शिक्षा दी और ये बताया कि मैं सर्वत्र विद्यमान और संगठित करे हूं इस प्रकार की शिक्षा दी शिक्षाओं का अंतरित्व के अनुसार क्या दे रहे, उसकी उसी प्रकार है शिक्षा सुनने वाला ये नहीं के ये नहीं दिया और उससे ये कहा था बदल बदल जाते हैं कहीं किसी से कुछ कहते हैं कहीं किसी से कुछ कहते हैं तो बात अगर किसी को नहीं समझ है तो उसका कारण ये है कि जो जैसा है उसको वैसे ही शिक्षा चाहिए सबके तो हृदय समझने वाले उसकी स्थिति को समझने वाले इसलिए इस तो हम, हम सर्वव्यापी है और सब जगत में हमारा ही रूप है इसलिए सब जगह को देखते हुए याद करना ये कहते हैं जाओ भगवान मम स्मरण करो तो वो भी समझ जाता है सुंदर स्वरूप इनका सुंदर स्वभाव बस इसी का भगवान कर का स्मरण कर पा ये भी साधना में प्रारंभिक साधना में भगवान का विक्रय स्वरूप मूर्ति उसी का स्मरण करना एक तो अपना मात्र रखता है वही तो प्रकार की साधना चाहिए लेकिन जो साधना का विकास हो तो फिर उसकी अपनी बुद्धि का भी विकास करे और इस साथ भगवान को भी व्यापक देखे अपने आप में भी देखे अन्य लोगों में भी देखे सारी जगत में देखे जड़ भी देखे चेतन में भी देखे चेतन में भी परमात्मा को सर्वत तो देखना आसान है चेतना चेतना सब परमात्मा समस्त प्राणी जितने परमात्मा की सब में चेतना जल जगह तो अब जितनी उसमें क्या है अरे साहब उसमें भी परमात्मा जड़ जगत में कैसे परमात्मा है जो का जो अधान है ये नाम रूपात्मक मिथ्या जगत सत्य भाषित हो रहा है परमात्मा कारण हो परमात्मा ये अपनी माया के कारण से नाम रूपात्मक जगत का उद्धारण किए हुए वहाँ भी परमात्मा को देखा न होना का कोई सवाल सभी आगे बढ़कर व्यक्ति जल में भी परमात्मा दिखाई देने लगे तो फिर और आगे चल करके जुड़िए माने आध्यात्मिक साधना दृष्टि आंतरिक दृष्टि का विकास तो और आगे तो ये सब व्यक्ति के व्यक्तित्व के और साधना के स्तर के अनुसार ही इस प्रकार क्या? के ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है किसी तो प्रकार के जैसे जैसे विकास होता जाता है वैसे में भी जाता है और बुद्ध स्वीकार भी करती है उसकी अंतर्म दृष्टि में दिखाई देने लगता है कहते हैं शादा से तुम्हारा तो स्मरण करते रहना और मन धर्म का पालन मुख्य बात जो है मन परम वचन धर्म अंसदे हो जो तुम्हारा धर्म है मन वाणी कर्म से धर्म से विमुक्त मत ऐसा नहीं है कि इनको छूट के सुग्रीव को भी विष्णु आदि को भी तुम धर्म मत करना धर्म की कोई शिक्षा नहीं दी तो ये धर्म करें न करें ऐसा नहीं है जब उससे उच्च को मेरी शिक्षा दे दी तो भगवान जानते हैं धर्म के संबंध में तो ये वैसे ही धड़ है अब धर्म को तो छोड़ेंगे नहीं तब आगे की शिक्षा है इसलिए वो तो स्वतः ही धर्म का पालन करेगी लेकिन इसके लिए फल देते हैं भगवान कि जब कभी मन में तुम्हारी ये बात कि नोड़ करके धर्म का पालन तुम नहीं करोगे तो सारी प्रजा में ही रंगा तथा प्रजा तुम्हें रंग के मार्ग अनी के मार्ग पर चलोगे तो प्रजा तो तुम्हारे धर्म के मार्ग पर चलेगी और जब प्रजा राजा सभी धर्मी हो जाते हैं तो विनाश का वातावरण बन जाता है सब जगह और सब जगह lena